शिव पुराण रुद्र सहिता नारद जी ने पूछा पिताजी जब देवी दुर्गा अंतर ध्यान हो गई और देवगण अपने अपने धाम को चले गए उसके बाद क्या हुआ ब्रह्मा जी ने कहा मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ विप्रवर नारद जब विष्णु आदि देव समुदाय हिमालय और मीणा को देवी की आराधना का उपदेश दे चले गए तब गिरिराज हिमाचल और मीना दोनों दंपति ने बड़ी भारी तपस्या आरंभ की वे दिन रात शंभु और शिवा का चिंतन करते हुए भक्तियुक्त चित्त से नित्य उनकी सम्यक रीति से आराधना करने लगे हिमवान की पत्नी मीना बड़ी प्रसन्नता से शिव सहित शिवा देवी की पूजा करने लगी वे उन्हीं के संतोष के लिए सदा ब्राह्मणों को दान देती रहती थी मन में संतान की कामना ले मीणा चैत्र मास के आरम्भ से लेकर सत्ताईस वर्षों तक प्रतिदिन तत्परतापूर्वक शिवा देवी की पूजा और आराधना में लग गई वे अष्टमी को उपवास करके नवमी को लड्डू बड़ी सामग्री पीठी खीर और गंध पुष्प आदि देवी को भेंट करती थी गंगा के किनारे और सदी प्रस्थ में उमा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर नाना प्रकार की वस्तुएँ समर्पित करके उसकी पूजा करती थी मेना देवी कभी निराहार रहती कभी व्रत के नियमों का पालन करती कभी जल पीकर रहती और कभी हवा पीकर ही रह जाती थी विशुद्ध तेज से दमकती हुई दीप्तिमती मेना ने प्रेम पूर्वक शिवा में चित्त लगाए सत्ताईस वर्ष व्यतीत कर दिए सत्ताईस वर्ष पूरे होने पर जगनमय शंकर कामरी जगदम्बा उमा अत्यंत प्रसन्न हुई मीना की उत्तम भक्ति से संतुष्ट हो वे परमेश्वरी देवी उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके सामने प्रकट हुई तेजो मंडल के बीच में विराजमान तथा दिव्य अवयवों से संयुक्त उमा देवी प्रत्यक्ष दर्शन दे मीना से हंसती हुई बोली देवी ने कहा गिरिराज हिमालय की रानी महासाध्वी मेना, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसे कहो मीना तुमने तपस्या व्रत और समाधि के द्वारा जिस जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है वह सब मैं तुम्हें दूंगी तब मीणा ने प्रत्यक्ष प्रकट हुई कालिका देवी को देखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा मीना बोली देवी इस समय मुझे आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है अतः मैं आपके स्तुति करना चाहती हूँ कालिके इसके लिए आप प्रसन्न हो ब्रह्मा जी कहते हैं नारद मेना के ऐसा कहने पर सर्वमोहिनी कालिका देवी ने मन में अत्यंत प्रसन्न हो अपनी दोनों बाहों से खींचकर मेना को हृदय से लगा लिया इससे उन्हें तत्काल महाज्ञान की प्राप्ति हो गई फिर तो मेना देवी प्रिय वचनों द्वारा भक्तिभाव से अपने सामने खड़ी हुई कालिका की स्तुति करने लगी मेना बोली जो महामाया जगत को धारण करने वाली चंडिका लोकधारणी तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को देने वाली है उन महादेवी को मैं प्रणाम करती हूँ जो नित्य आनंद प्रदान करने वाली माया योग निद्रा जगत जननी तथा सुंदर कमलों की माला से अलंकृत है उन नृत्य सिद्धा उमा देवी को मैं नमस्कार करती हूँ जो सबकी मातामयी नृत्य आनंदमयी भक्तों के शोक का नाश करने वाली तथा कल्प पर्यंत नारियों एवं प्राणियों की बुद्धि रूपली है उन देवी को मैं प्रणाम करती हूँ